गीता गीतातत्वितरालिस्वा प्रवचन सुख प्राप्ति का उपाय गीता अध्याय गीताध्या श्लोक चौषठ से राग अड़ष्ठ रागद्वेशुक्तस्तु विषयानिंद्रियर आत्मस्थर्धेसादम अगछति प्रसाद सर्वुखा हाईरोपजाते प्रसन्न चेतसो हाशु बुद्धिपर्यविष्ट नास्ति नास्तु नचायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति ही अशांतस्य से कुतः सुखम परंतु आसक्ति और विद्वेश से रहित होकर संयमित मन वाला जो पुरुष अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों में व्यवहार करता है वह प्रसन्नता को प्राप्त होता है इस प्रकार चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होने से उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है इसलिए प्रसन्नचित्त व्यक्ति की प्रज्ञा शीघ्र पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है जो व्यक्ति युक्त नहीं है उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती अयुक्त व्यक्ति भावना भी नहीं कर सकता भावना से रहित व्यक्ति को शांति नहीं मिलती और जो अशांत है उसे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है विषयों में फंसने की परिणति इससे पूर्व के श्लोकों में बताया गया कि मनुष्य के जीवन में क्रमशः गिरावट कैसे आती है यह भी बताया गया कि गिरावट का प्रारंभ विषयों के ध्यान से होता है इससे यह ध्वनित होता है कि पतन से बचने के लिए मनुष्य को विषयों के ध्यान से बचना चाहिए पर क्या यह संभव है यह इंद्रिय विषय तो बिना बुलाए ही मनुष्य के समक्ष आते हैं इनसे कैसे बचा जा सकता है पिछली चर्चा में कहा गया था कि यदि किसी भोजन भट्ट को मालूम पड़ जाए कि सुस्वादु व्यंजन में विष की एक बूंद पड़ी हुई है तो उसकी दृष्टि ही उस ओर नहीं जाएगी इस प्रकार यदि साधक समझ ले कि इंद्रियों के विषय उसके जीवन में विष का ही संचार करेंगे तो वह अपने ऐसे विवेक के बल पर विषयों से परांगमुख हो सकता है यहाँ पर तू शब्द का व्यवहार पतन और उत्थान के पार्थक्य को ध्वनित करने के लिए हुआ है जो विषयों में फंसता है उसकी नियति अंत गत्वा होती है प्रणश्यति, विनाश परंतु जो विषयों से बचता है वह अंत में प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त होता है तू शब्द के प्रयोग से यही अंतर प्रदर्शित किया गया विषयों के विष से बचने का उपाय पर प्रश्न उठता है कि विषयों से कैसे बचा जाए क्योंकि कुछ विषय तो ऐसे हैं जो जीवन के लिए अनिवार्य है उनके बिना मनुष्य जी भी नहीं सकता तब ऐसे विषयों का ग्रहण किस प्रकार किया जाए इसी का उपाय चौंसठवें श्लोक में प्रदर्शित हुआ है और इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन के उस चौथे प्रश्न का उत्तर भी दे देते हैं जहाँ पूछा गया है कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य किस प्रकार संसार में व्यवहार करता है स्थितधि किम प्रभातित स्थितधिक ब्रजेत किम इस प्रश्न को पूछने का अभिप्राय स्पष्ट है संसार में वर्तन करने के लिए इंद्रियों का विषय के साथ संयोग आवश्यक है स्थित प्रज्ञ पुरुष के जीवन में भी इंद्रिय विषय संयोग होता है तब वे कैसे अपने को गिरावट से बचा लेते हैं इसके उत्तर में कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष इंद्रिय विषयों का ग्रहण तो करते हैं पर उनका ध्यान नहीं करते ध्यान उसका होता है जिसके प्रति खिंचाव होता है विषयों का ग्रहण तो हो पर उनके प्रति खिंचाव न हो किसी ने सुंदर खीर बनाकर ला दी उसके ग्रहण में दोष नहीं है पर दूसरे दिन खीर का ध्यान न बना रहे इसकी सावधानी रखनी चाहिए हम विषय के प्रति आसक्त न हो जाएं, यह बुनियादी बात है इसी तथ्य को राग द्वेष द्वेषुक्त कह कर हमारे सामने रखा गया विविध श्लोक में कहा गया कि इंद्रिया विषयों को चरे इसमें कोई दोष नहीं क्योंकि वे विषयों को चरती ही हैं विषय ही इंद्रियों का चारा है पर साथ ही यह भी बता दिया गया कि इंद्रियां कैसी होनी चाहिए यहाँ पर इंद्रियों के दो विशेषण लगाए गए एक राग द्वेष ही है और दूसरा आत्मवस्यी है अर्थात इंद्रियां राग और द्वेष से रहित हों तथा तो साथ ही अपने नियंत्रण में हो राग और द्वेष ही इंद्रियों को क्षुब्ध करते हुए मन को भी क्षुभ्ध कर देते हैं